श्री रामकृष्ण भक्त मालिका रामचंद्र दत्त राम, राम बाबू के प्रचार का एक अपना वैशिष्ट था वे अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा जो कुछ उचित समझते उसी में पूरे उत्साह के साथ जुट जाते थे इसी प्रकार उन्होंने कोल नगर में व्याख्यान दिए अठारह ईस्वी जुलाई में श्री रामकृष्ण परमहंस देवेर जीवन वृत्तांत नामक बंगला ग्रंथ का प्रकाशन किया ठाकुर के उपदेशों का संग्रह करके अठारह सौ जुलाई माह से उन्हें तत्व प्रकाशिका ग्रंथ के रूप में खंडश प्रकाशित किया जद्दे पे उनका यह अति किसी किसी की दृष्टि में अहंकार जैसा प्रतीत होता था फिर भी उसे वास्तव में अहंकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा भी देखने में आता है कि वे अपने शिष्यों या शिष्य तुल्य व्यक्तियों की चरण सेवा करने से भी नहीं हिचकिचाते थे उनकी वेशभूषा में भी कोई दिखावा नहीं था एक बिना किनारी की धोती और एक गाढ़े की चद्दर ही उनके लिए पर्याप्त था उनके दफ्तर जाने की भी पोशाक बिल्कुल साधारण थी योगोद्यान में निवास करते समय उनके शरीर पर एक कोई पांच हाथ की धोती रहा करती थी इस प्रकार वे एक आडंबरहीन जीवन बिताते थे इसके अतिरिक्त मंदिर का सारा कार्य यथा संभव वे स्वयं अपने ही हाथों करना पसंद करते प्रति वर्ष जन्माष्टमी के दिन वर्षा में खुले सिर भी हुए भी शोभा यात्रा के साथ सिमलिया से काकुड़ गाछ ही जाया करते थे वस्तः एक विचारशील व्यक्ति की दृष्टि में उनके प्रत्येक कार्य से भक्ति का अधिक्य ही व्यक्त होता दिखाई देता है भक्ति से ही प्रेरित होकर वे उपयुक्त लोगों को दीक्षा देकर श्री रामकृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे तथा भक्ति के आवेश आवेग में ही श्री रामकृष्ण की सर्व प्रकार की सेवा की अच्छी व्यवस्था करने के उद्देश्य से वे योगोद्यान में तथा अन्यत्री अपना ही मत प्रस्थापित करने को प्रवृत्त होते थे केवल आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही नहीं वरन सांसारिक क्षेत्र में भी कई याचक उनकी दया से अपने अभावपूर्ण जीवन में शांति की सांस ले पाते थे एक बार नौकरी चले जाने के कारण दो व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों में पड़ गए बहुत से स्थानों के प्रयास करके भी वे अपनी हालत में सुधार नहीं कर सके तथापि उनके मन में रामचंद्र के द्वार पर जाने की इच्छा या हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वे लोग धर्मोन्मादी रामचंद्र की हंसी ही उड़ाया करते थे अंत में एक दिन उनकी रामचंद्र से मुलाकात हुई रामचंद्र ने उससे कुशल मंगल पूछा तो उनकी अवस्था का पता चला तब रामचंद्र ने कहा कि ठाकुर की दया से उनकी व्यवस्था हो जाएगी तथा नई नौकरी मिलने तक वे ही उन लोगों की आर्थिक सहायता करने लगे आय की अपेक्षा रामचंद्र का व्यय अधिक था इसके अतिरिक्त अपने घर तथा योगोद्यान का दैनंदिन खर्च चलाने और उत्सव आदि का आयोजन करने के लिए उन्हें ऋण भी हो जाना पड़ता था तथा वे मुक्त हस्तदान करते रहते थे वे कितने ही बालकों की शिक्षा का भार वहन करते कितने ही लोगों के माता पिता के साथ में सहायता करते कितने ही कन्यादान की चिंता में पड़े लोगों का विपत्ति से उद्धार करते तथा कितने ही भिखारियों को अन्न जुटा देते कहना न होगा इन बातों को लिपिबद्ध करना संभव नहीं रामचंद्र का आदर्श था घर में रहते हुए भी अनासक्त जीवन बिताना तथा प्रभु का धन विविध प्रकार से उन्हें को अर्पित करना जो लोग योगोद्यान में रहकर ठाकुर की सेवा किया करते थे उन्हें भी वे इसी आदर्श के अनुसार गढ़ रहे थे वे लोग भी ठाकुर की सेवा में व्यय करने के निमित्त अर्थ संचय करते थे श्री रामकृष्ण की कृपा से रामचंद्र को अपने जीवन में धन की अपार मोहिनी शक्ति का अनुभव नहीं करना पड़ा था इसलिए वे सोचते थे कि सभी लोग इच्छा मात्र से ही इस मोह को पार कर सकते हैं परंतु वास्तविकता में इसका उल्टा ही हुआ धनोपार्जन में लगे योगोद्यान के सेवकों में से कई लोग एक एक करके संसार में लिप्त हो गए तब वे अपना भ्रम समझ गए और तब से अन्य सबको स जीवन के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित करने लगे रामचंद्र का स्वभाव ही था कि किसी भी चीज को सत्य समझ लेने पर वे उसे संपूर्ण रूप से ग्रहण करते थे इसीलिए जिन रामचंद्र ने श्री रामकृष्ण के लीला स्मरण करते ही उनके युवा भक्तों को घर लौट जाने की सलाह दी थी वे ही अपने जीवन के अंतिम तीन वर्ष संस की महिमा का प्रचार करने में लगे रहे उस समय उन्हीं की प्रेरणा से उनके दो शिष्यों ने संन्यास ग्रहण किया था लीला समरण के कुछ समय पूर्व एक दिन अपरांत में श्री रामकृष्ण ने अपने समीप बैठे रामचंद्र आदि भक्तों से कहा था देखो मैंने मां से कहा था कि मैं अब लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाता हूं राम महेंद्र गिरीश विजय और केदार इन्हें तू थोड़ी शक्ति दे ताकि ये उपदेश देकर लोगों को तैयार कर देंगे और मैं केवल उन्हें एक बार स्पर्श कर दूंगा प्रार्थना के निमित्त दिया हुआ ठाकुर का यह आशीर्वाद रामचंद्र को आधार बनाकर प्रचार क्षेत्र में किस प्रकार कार्यान्वित हुआ था, यह हमने देखा। इसके अतिरिक्त राम बाबू के शेष जीवन में दूसरों के भीतर भाव संक्रमित करने की शक्ति भी प्रकट हुई थी यहाँ पर प्रमाण स्वरूप एक घटना का उल्लेख किया जा सकता है एक बार उनके पास आना जाना करने वाला एक व्यक्ति उन्हें यह कहकर तंग करने लगा महाशय यदि आप कुछ चमत्कार दिखा सके तभी आपकी बात पर विश्वास करके श्री राम कृष्ण के अवतार को अवतार मानूंगा इस पर रामचंद्र अचानक उत्तेजित होकर बोल उठे आज से तीन दिन के भीतर तुम्हारे अंदर अवश्य ही कुछ अद्भुत घटना होगी इसके बाद घर लौटते समय रास्ते में उस व्यक्ति के अंदर से एक ऐसा हंसी का फुहारा छूट पड़ा कि जो रुकता ही नहीं था उसके अविराम हास्य को देखकर सभी परिचित लोगों ने सोचा कि अवश्य ही उस पर किसी प्रेत का आवेश हो गया है। फिर जब उसने रामचंद्र के कथन में विश्वास कर लिया, तभी वह स्वाभाविक अवस्था में लौट आया कार्यालय के एक निर्जन कमरे में बैठकर अवकाश के समय राम बाबू श्री रामकृष्ण की चर्चा किया करते थे एक दिन उस कमरे में आकर एक वकील साहब ने ठीक उसी मनोभाव से कहा मैं इन फालतू बातों में नहीं आने वाला हूँ मैं आपकी बात पर तभी विश्वास करूंगा जब आप मेरे जैसे पाखंडी के मन को भी भगवान के लिए रुला सकेंगे राम बाबू ने कहा ठाकुर की इच्छा से सब कुछ संभव है वकील ने इस बात को भी हंसी में उड़ाते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा तब रामचंद्र की आंखें आवेग से लाल हो उठी और वे बोल उठे आप तीन दिन के भीतर अवश्य ही ठाकुर के लिए रोएंगे पर तीन दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी मुश्किल से तीन ही मिनट बीते होंगे कि वे सज्जन जोर से रोने लगे। देखते ही देखते की हेमंत रितु के अंग अंग पर रोगों का आक्रमण हो रहा था हृदय अत्यंत दुर्बल हो गया था फिर श्वास रोग भी आरम्भ हो गया श्वास का कष्ट कभी कभी तो इतना असह्य हो उठता था कि सारी रात उन्हें बिना सोए ही खाद पर बैठ बितानी पड़ती थी तथापि उस अवस्था में भी उनकी प्रत्येक सांस के साथ रामकृष्ण नाम का उच्चारण होता था इस रोग से थोड़ा आराम पाते ही वे पुनः कार्य में जुट पड़े परंतु शीघ्र ही उन्हें दोबारा खाट पकड़नी पड़ी शिमलिया के मकान में इस प्रकार लगभग डेढ़ महीने तक कष्ट भोगने के बाद उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि अब जीवन के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं अब रामकृष्ण लोक की यात्रा करने का समय आ गया है उन्होंने निश्चय किया कि अवशिष्ट दिन काकुलिन्ह के में गुरुदेव के के अंतिम स्मृति चिन्ह समीप ही बिताने चाहिए परंतु मित्र तथा संबंधी किसी किसी में किसी भी कीमत पर इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे यह देखकर रामचंद्र अत्यंत उत्तेजित हो उठे उस समय उनका शरीर कंकाल सदृश तथा उठने की शक्ति से रहित हो गया था वे करवट तक नहीं बदल पाते थे परंतु योगोद्यान जाने की तीव्र आकांक्षा से उस दिन वे सिंह से उठ बैठे हार मानकर पालकी मंगाई गई और उन्हें उसमें बैठाकर भेजा गया योगो में आकर वे केवल बैठा ही दिन जीवित रहे यहाँ पर आकर उन्होंने मंदिर के सेवकों से कहा था गुरुदेव के पास शीतल होने आया हूँ मेरे कारण तुम लोगों की एक दिन की मंगल आरती में विघ्न होगा पर क्या करूं बताओ एक ही दिन की तो बात है बेलूर मठ के साधु उन्हें देखने प्रतिदिन आते थे अंतिम विदाई के एक घंटा पहले उर्थ आरंभ होने पर उन्होंने गंगा तट पर जाने की इच्छा व्यक्त की फिर किसी को अपनी बात का मर्म न समझते देखकर उन्होंने कहा कि रामकृष्ण कुंड ही उनकी गंगा है अंततः वहीं पर वे प्रभु के श्री चरणों में विलीन हुए सत्रह जनवरी अठारह सौ मंगलवार रात दस बजकर पैतालीस मिनट पर उनकी पावन देह का यथा संस्कार करने के पश्चात चिता भस्म को योगोद्यान में ही श्री रामकृष्ण के मंदिर के निकट स्थापित किया गया वैष्णव कुलभूषण रामचंद्र ने यद्यपि श्री रामकृष्ण को अपने आबाल्य संस्कार के अनुसार ही समझा था फिर भी उनमें एक प्रकार की सार्वभौमिकता थी क्योंकि जो कोई भी श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आया था उसमें उनके उदार भाव का थोड़ा बहुत अंश तो अवश्य ही प्रवेश कर गया था इसीलिए रामचंद्र की कार्य पद्धति तथा भाव राशि के साथ सर्वदा सहमत न होने पर भी सभी भक्तगण उनकी उर्जिता भक्ति की प्रशंसा करते थे तथा रामकृष्ण मंडली में उन्हें अत्यंत उच्च स्थान देते थे उनके भीतर जिस भागवत जीवन का स्फुरन हुआ था वह सर्वदा सभी के लिए श्रद्धेय है